यो ब्रह्म विदधा पूर्व यो वै वेद प्रनोति तस्म दंग देंबुद्धि प्रकाशम मु वै शह प्रपद्ये अखंडमंडलाकार येन दर्शितं तत्पंग दर्शिंग यम श्रीगुरव नमः अज्ञतिरांध्य ज्ञानान्जन जनशलाकक्षुरोमीलिंग येन तस्म श्रीगुरव नम ब्रह्मानंद परमशुखद्ञानमूर्तिन्द्वातीत गगन सदृश तत्वशादेलक्षक नि विमचल सर्वी साक्षिभूत भावातीतगुणरि सद्गुर तंग नमा शहनाव शहनौभुन तो सहवीज कर्वा वह तेजस्वीधस्तु माँ विषा वह ओ शाति शांति शाति हरि ओं शहना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 नियानित्य वस्तु विवेक यहामूत्रफल भोग विराग शब्द आदि सट्सपत्ति और ये चार गुण चाहिए यहाँ पर ज्ञान की जो दुर्लभता है उसके बारे में यमराज बोलते हैं नचकेता से श्रवण या बहु यो न लभ्य श्रृणवंतो भी, भी यंग न विदु आश्चर्यो वक्ता कुशलोत्सल्धा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 गुढ़म अनुप्रविष्टम तो गुढ़ अनुप्रविष्टम का मतलब है बहुत ही गहन प्रदेश में प्रविष्ट है गूढ़ बहुत ही अंदर है यह आत्मा नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं गुहा हितंग गुहा में अवस्थित है केव में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 हमारी कामनाएं हमारी वासनाएं हमारी बुद्धि के अंदर कितने सारे डिजायर्स हैं ये सारी अशुद्धियां मानो आत्मा को ढक करके रख के आत्मा इज एट दॉटम लेयर उसके बाद लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर कितने लेयर हैं अशुद्धियों की उस ढेर के नीचे आत्मा मानो दबी पड़ी है सबसे नीचे इसलिए बोलते हैं गहवरष्टम गहवरिष्टम्भ ने अंतरतम स्थल सबसे नीचे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 अध्यात्म योगाधिगमे अध्यात्म योग की सहायता से अध्यात्म योग के अवलंबन से यह देवंग मत्वा उस आत्मदेव को जानना है अध्यात्म योग क्या है कल मैंने कहा था षट संपत्ति की बारे के बारे में, में नित्यानित्य वस्तुभे कि हामोत्र फल भोग बिरा समादि षट संपत्ति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 देवंग मत्वा उस देव को जान जाएंगे और जब वह अवस्था हो जाएगी तो हर्ष शोको जहाती फिर आपके जीवन में यह जो सुख दुख है हर्ष शोक है यह नहीं रहेगा आनंद ही आनंद परमा आनंद की प्राप्ति होती है तो यशमिन काले बोलते हैं उपनिषद में जिस समय जगत के सारे भूत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 समस्त जगत से पृथक जो आत्मा है उसके बारे में ज्ञान देने के लिए यमराज को बोलते हैं अभी तो भी यमराज बता रहे थे यह दुर्लभ है ऐसा है वैसा लेकिन बोलते हैं कोई डायरेक्ट उपदेश कीजिए हमको अभी अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद अन्यत्र कृतक अकृताद अन्यत्र भूतात च भव्यात् च यद तत्पश्यसी तदवद सीधा बोलते हैं इधर उधर की बातें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 जैसे अभी है बाद में नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है या भू पास्ट में नहीं था ऐसी बात नहीं है जो सब कालों में समान रूप से वर्तमान है काल कालावचिन्न नहीं है काल के द्वारा समय के द्वारा जिसका स्तुत लिमिटेड नहीं है ऐसे आत्मा के संबंध में तदवद उसके बारे में आप मुझे बताइए यह प्रश्न करते हैं तब अब बोलेंगे डायरेक्ट बोलेंगे आत्मा का आत्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में यमराज बोल रहे हैं न जायते मृियते वा विपश्चित नंगकुतचित न बभूव कश्य अजो नित्य शाश्वतो यंपुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे यह आत्म स्वरूप का कथन बोलते हैं न जायते मृियते वा विपश्चित जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है न वह उत्पन्न होता है कभी न मरता है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 अजिस वस्तु में कोई ने आज नहीं गला सकती है पानी नहीं गला सकता है पानी क, एक ढेला हो बहुत हार्ड हो उसमें पानी डालिए नरम हो जाता है इसलिए कि उसमें अवयव है आत्मा निरवय है इसीलिए बोलते हैं नये नंग छिंदी शस्त्राणी नये नंग दहती पावकह आप इतनी सारी बातें बताई गई है इसीलिए अप्लीकेबुल है कि आत्मा निरवय है सर्वव्यापी नित्य आत्मा निरबिया भैया इसलिए न अन्यते हन्य मान्य फिर अगले मंत्र में कहते हैं अनोर महतो महियान आत्मा अस्य जंतो नीतो गुहायम तमक्रतो पश्यतिवीत शोको धातु प्रसादात्म महिमान ऐसी जो आत्मा है वो अनुसे भी छोटा है अनोर अन्यन जितना हम लोग कल्पना कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल उससे भी छोटा है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 बोले नहीं नहीं अभी तो भूख लगी है अभी भोजन चाहिए हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाने लगे सुरसा भी अपना मुंह बढ़ाने लगे सुरसा जितना मुंह फैलाती है हनुमान जी उससे बड़े हो जाते करते करते करते बहुत बड़े हो गए जितना बड़ा संभव है सुरसा हनुमान जी उससे बड़े तो इस संसार में कल्पना कीजिए जितनी बड़ी वस्तु है सम्पूर्ण ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए उससे भी बड़े बड़े आत्मा क्यों सर्वव्यापी है कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ आत्मा नहीं हो इसीलिए बोलते हैं महत्व महियान फिर हनुमान जी क्या किए थे जब सुरशा बहुत बड़ा मुंह लेकर के खड़ी थी हाथ सडनली हनुमान जी एकदम पार्टिकल बन गए मुंह के अंदर घुस गए बाहर आई माँ देखो तुम्हारी इच्छा मैंने पूर्ण कर दी है तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर गया तो तुम्हारा खा भोजन हो गया अब अज्ञात दो चले गए तो ये अनुरोर ये आत्मा अनु छोटा अनु और बड़ा से भी बड़ा क्योंकि सर्वव्यापी हैं आत्मा लेकिन फिर भी इस आत्मा की उपलब्धि कहाँ होती है आत्मा अश जन्तो नहीं तो गुहायाम इस बुद्धि रूपी गुहा में ही आप इस आत्मा की उपलब्धि होगी यहीं पर कहीं बाहर घूमने की जरूरत नहीं है शुद्ध बुद्धि पवित्र मन कीजिए आपके भीतर ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी तम अक्रतु पश्य शो को उस आत्मा को जो निष्काम पुरुष हैं जिनका मन चित्त शुद्ध है वह उस आत्मा का दर्शन करके माने अनुभूति करके चक्षुष जैसा दर्शन कर वैसा नहीं उस आत्मा की अनुभूति करके वीत तो शोक हो जाते हैं शोक रहित तो हो जाते हैं कैसे दर्शन करते हैं धातु प्रसादात महिमानम आत्मानम इस महिमा में आत्मा की अनुभूति धातु प्रसाद से होती धातु मान मन है यहाँ मन की प्रसन्नता के द्वारा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 पीछे का पर्दा क्या चेंज होता है सदा अवस्थित है उसी पर्दा पर सब चित्र आते जाते हैं देखते रहते हैं हम लोग लेकिन पीछे पर्दा है इसलिए चित्र है तो संपूर्ण जगत मानो चित्रवत है इस चित्र के पीछे जो परमानेंट स्क्रीन वही आत्मा है नित्य महानतम विभूम आत्मानम इस महान सर्वव्यापी विभूम मन सर्वव्यापी आत्मा को जान करके धीरो न सोचती जो विद्वान लोक है वह शोक नहीं करते हैं लेकिन यह आत्मा हमारी साधारण बुद्धि से लभ्य नहीं है इसके बारे में पहले ही बता दिया हूँ यमराज जी फिर उसी बात को दोहराते हैं न यम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मे धिया न बहु न श्रुते न यमे वैसे वृणुते तेन लभ्य तेष आत्मा विवृणुते तनुष्याम यह बुद्धि प्रवचन लेक्चर दे देंगे कोई बहुत लेक्चर दे करके लेक्चर बन सकता है लेकिन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 कि जब साधक गुरु के उपदेशानुसार इस आत्मा को ग्रहण करता है मानी आत्मा की उपलब्धि के लिए प्रयास करता है उसी को यह आत्मा की उपलब्धि अनुभूति होती है और जो भक्ति सम्प्रदाय के जो आचार्य हैं इसकी व्याख्या करते हैं कि ईश्वर जिस साधक को ग्रहण करते हैं कृपा करते हैं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 न अविरतो दुरश्चरितात् न शांतो न असमाहित नशांत मनुष्यो वापी अज्ञा प्रज्ञाने एनम आपनुयात जो दुश्चरित से अपने आप को अलग नहीं करता न अविरतो दुश्चरितात् जो दुष्कर्म से अपने आप को पृथक नहीं करता न अशांत न अशांत जो अशांत मन वाला है उसको यह आत्म की उपलब्धि नहीं होगी न असमाहत जो अपने मन को एकाग्र करके आत्मा में अवस्थित नहीं करता उसको भी यह आत्म उपलब्धि नहीं होगी न शांत मन सह, मन जिसका स्थिर नहीं है चंचल मती है उसको आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी प्रज्ञा एवं एनम आपने एकमात्र एक प्रज्ञा के द्वारा ही प्रज्ञान के द्वारा विज्ञान ये वो बोलिए आत्मविज्ञान के द्वारा ही इसकी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 इसलिए मन मानो लगाम है और है ना इंद्रिया है हो हमारी इंद्रिया हैं वे घोड़े हैं ठीक है लगाम यदि छोड़ दे मन उसको यदि स्वतंत्र कर दे इंद्रियों को तो इंद्रिय चलना शुरू करती है तो इंद्रिया है ना हुते सुगोचरण तो घोड़े दौड़ते हैं कहाँ दौड़ते हैं मार्ग पर सड़क पर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 तस इंद्रिया अवश्यनी दुष्टा स्वाव सारथे अभिवेकी पुरुष कौन है यह तो अभिज्ञानवान भवती जो अविवेकी है अयुक्त न मन सा सदा युक्त मन नहीं है जन मन पर जिसका कंट्रोल नहीं है ऐसा अविवेकी पुरुष तस इंद्रिया अवश्यनी उसकी इंद्रिया वश में नहीं है इंद्रियों को बस में करने के लिए लगाम तो कस के पकड़ना होगा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 स इंद्रिया अवश्यनी उसकी इंद्रिया बस में नहीं है कैसे बस में नहीं है जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के बस में नहीं रहता है उसी तरह बस में नहीं रहता है लेकिन जो विवेकी पुरुष है जिसका मन पर कंट्रोल है यस्तु विज्ञान वान युक्तेन युक्त मन सा सदा तस इंद्रियाणी वश्याणी सद अश्वा जो विवेकी पुरुष है उसका मन युक्त है माने बस युक्त है बस में है तस इंद्रिया बस उसकी इंद्रिय भी बस में है कैसे जैसे अच्छे घोड़े बस में रहते हैं सद अशुआ अच्छे घोड़े वहा वहा था दुष्ट आशुआ दुष्ट विकेट अब विकेट नहीं है गुड हॉर्सेस जैसा कहेंगे जिधर जाने के लिए कहेंगे उधर ही जाएंगे तो सद अशवा सार थे फिर अविवेकी की अवस्था का वर्णन है यस्तु अविज्ञानवान अभिज्ञानवान भवती मनस्क सदा शुचि न स तत्पद मापनोति संसार चाधि यदि घोरे बस में नहीं है अविवेकी का तो क्या होगा विषयों की ओर दौरेगा संसार की ओर दौरेगा और जब संसार की ओर दौड़ेगा तो उसका मन ईश्वर में नहीं लगेगा और जब ईश्वर में मन नहीं लगेगा न स तत्पदमा आपनोती वह परम पद की प्राप्ति उसको नहीं होती है न स तत्पद परम पद तत्पदमा आपनोती तो क्या होता है संसारंग चादि गति यह जन्म मृत्यु रूपी संसार में बार बार पड़ता है गिरता है यमराज के बस में आ जाता तो यह संसार की गति उसे प्राप्त होती है जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है उसको परम पद की प्राप्ति नहीं होती है इसीलिए इंद्रियों को बस में करना जरूरी है अभी लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं उनकी क्या अवस्था होती है यस् विज्ञानवान भवति स मनस्क सदा शुचि स आपनोति तत्पद्मा यस्मा भूयो न जायते विज्ञान सारथि यस्तु मन प्रग्रहवान्दुन पार्नोति आपनोति विष्णु परम पदम तो जो विज्ञानी हैं विवेकी हैं जिनका मन का सदा सुचि जिनका मन अपने बस में है शुद्ध और पवित्र है सतु तत्पद्मी वह परम पद की प्राप्ति कर लेता है यशमात भूयो न जाते जिसके बाद उसको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है इसलिए भूयों न जाते फिर उत्पन्न होने की जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है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 इंद्रिय विषय के बस में है विषय उसको प्रलोभन हो देखकर अपनी और खींच लेते हैं इसीलिए विषय प्रबल है इंद्रियों के अपेक्षा तो इंद्रिय भया परा है अर्था अर्थाह मैंने विषया आ सांसारिक विषय ऑब्जेक्ट्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स है माने इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है सुपीरियर है अर्थे भया परंग मन लेकिन जो इंद्रिया विषयों की ओर भाग रही है उसको रोकने वाला कौन है मन रोक सकता है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 अभी हर व्यक्ति के पास हमारे पास आपके पास सबके पास इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है है कि नहीं ये सब इंडिविजुअल इंटेलेक्ट को मिला करके सबकी जो बुद्धि है उसको मिला देंगे तो समष्टि बुद्धि होगी क्या बोलेंगे समष्टि बुद्धि यूनिवर्सल इंटेलेक्ट वह यूनिवर्सल इंटेलेक्ट यहाँ महान आत्मा कहा गया तो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से महान आत्मा बड़ी है श्रेष्ठ है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 कि ईश्वर से बोल दो कि भाई तुम्हारा जो लैंड तुम्हारे हाथ में अपनी ओर कर दो उसका डायरेक्शन चेंज कर दो परमात्मा को आप देख लेंगे जो लैंड उसके हाथ में है उसका मु जो डायरेक्शन है चेंज कर कर देना है तो अभी है कि जो आत्मा गुढ़ है गहन है हमारे हृदय में हम लोग देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आत्मा देख रहे हैं सब कुछ हम क्या कर रहे हैं उनको मालूम है साक्षी हैं सब देख रहे हैं लेकिन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 इसलिए ट्रांसपेरेंट करना है उस इस यही है इसको सूक्ष्म करने का अभी पाँच मिनट का समय बचा है यहाँ पर श्रुति कहती है परांचिखानी व्य तीन स्वयंभू तस्मात्ंग पश्यतिनांतरात्मन कस्य धीर प्रत्यगात्मान इक्षत आवृत चक्षु हो मृत हम लोग आत्मा को क्यों नहीं देख रहे हैं इसका कारण बताते हैं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 तो अंदर में बुद्धि गुफा में अवस्थित जो आत्मा उसको देख लेते लेकिन इसको तो बहिर्मुख बना दिया इसीलिए तस्मात्ंग परांग नंतर आत्मा ने बाहर तो देखते हैं लेकिन अपनी आत्मा को नहीं देखते हैं जो अंदर में अवस्थित हैं लेकिन कश्य धीर प्रत्यय आत्मा क्षत कुछ ऐसे धीर पुरुष बुद्धिमान विवेकी पुरुष हैं जो अपने हृदय की आत्मा को की देखने की इच्छा करते हैं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 वो आवृत चक्षु नहीं होते हैं बाहर अपनी दृष्टि को बैर मुखी रखते हैं पराचकामान आमान वाला बाहरी जो काम्य वस्तु हैं उसको ही देखते रहते हैं ते मृत्यु हो यंति बीतस्य पाल पाशम उसका परिणाम क्या होता है जो मृत्यु का जो बिछाया हुआ जाल है संपूर्ण जगत उसमें फंस जाता है ते मृत्यु हो यंति पाशम अथ धीरा विदित्वा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 अस्पर्शम जिसका स्पर्श नहीं कर सकते हमारे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं और अपने आँखों से जिसको नहीं देख सकते हैं अव्ययम अविनाशी जो हैं अरसंग जीववा के द्वारा जिसका टेस्ट नहीं ले सकते हैं माने सभी इंद्रियों के जो परे आत्मा हैं वह नित्यम अगंधवत उसको अप, उसका स्मेल नाक इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं कर सकते हैं अनाद अनंत महत परम ध्रुवम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 दुर्लभं तिरम्य तत् मनुष्यत्वम देवानुग्रह तो ये जो मनुष्य शरीर मिला मुक्ति की इच्छा आत्मानुभूति की इच्छा उंगली और सद्गुरु भी प्राप्त हुए तो हम लोगों का कर्तव्य है ऐसे महान आत्मा के अनुभूति करना इस अनित्य जगत के पीछे अनित्यम अशुकम लोकम इम प्राप्य भजस्व माम श्री कृष्ण बोलते हैं इस अनित्य जगत को प्राप्त करके इसके पीछे मत दौड़ो मेरी प्राप्ति करो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 हरि ओ तत्सत्श्रीरामक जननी शवी रामक जगद्गु पादप्द तो श्रिप्वा प्रणमा मुहोर्मुह उपनिषद आप जिस उपनिषद भी पठन करें सबको विषय वस्तु तो वही है आत्मज्ञान लेकिन कट उपनिषद की को विशेष स्थान दिया गया क्योंकि इसकी रचना में शब्दों में इतनी सहज शब्दों में इतनी सुंदर गूढ़ तत्व का प्रकट किया महाराज भी तीन दिन में इतनी सुंदर हम सबको समझाया बहुत सरल शब्द में महाराज के प्रति हम लोग बहुत आभारी हूँ स्वामी जी कट के बहुत ही महत्व दिए थे बताए थे इसका एकमात्र जो नचिके था कैसे प्राप्त किया उसका क्या था वो क्या बड़े साधक था पूर्व पूर्व जन्म में क्या हुआ मालूम नहीं है लेकिन उन्होंने जब ये यात्रा जब शुरू की हैं वो एक सिरे में बालक थे लेकिन उनके अंदर ऐसे एक गुण था जी स्वामी जी बताते थे ये श्रद्धा श्रद्धावान लबते ज्ञान श्रद्धा एकमात्र चीज है एवं श्रद्धा श्रद्धा की बहुत बहुत तरीका व्याख्या है बहुत तरीका अर्थ निकलता है लेकिन श्रद्धा हम सब समझ सकते हैं आस्तिक बुद्धि जब यात्रा सब शुरू करते हैं जब पहले आते हैं हमको बताए क्या है?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 वो बहुत बार बहुत जगह में युवकों के बारे में नचिकेता की बात करते थे इतनी सुंदर जीवन उनके श्रद्धा के माध्यम में कहा पहुंच गया जीवन का सब कुछ समझ पाया तो कुरदार बुद्धि भी बहुत ही उनका सोच विचार भी, भी था जैसे ठाकुर बता दे ना वो राजा के पास आपकी मालिक के पास उनका क्या क्या है दूसरी किसी को पूछने का जरूरत नहीं है उनके पास एक बार पहुंच जाओ वो सब बता देता क्या क्या है इसलिए वो बाकी सब में उनका इंटरेस्ट नहीं है उनके पास सीधा गया आपका मैं पकड़ लूंगा आप सब हो जाए बहुत सारे उदाहरण टाकू देते थे मान लीजिए किसी को कोई बार लेना था बोला मैं मेरा पोता के साथ सोने थाला में खाना खा लूँ मैंने उसका वो भी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 नचिकेता नाम पुत्र आस ऐसे मैंने पूरी कटोपयुद्ध का हम लोग बस सुंदर तरीके चंटिंग करना भी सिखाते हैं वो सब पुरानी दिन की याद आ जाते हैं माँ के साथ बैठ बैठ के तो बक्से मैंने हुआ ये भी हुआ धीरे धीरे साल की सब कार्यक्रम सब खत्म होता जा रहा है लेकिन पंद्रह तारीख से तो नया साल हम लोग बंगला नया साल की भी बहुत मानते हैं उसी समय मिलकर भी नया असर आता है अब अब सब सबको एक साथ आ जाता है सो हम सब यही इस साल अच्छी तरह बिताया अगले साल भी ज्यादा से ज्यादा सत्संग में भगवत चिंतन में ऐसे ऐसे कुछ कार्यक्रम में बिताएं, इस सब के लिए ठाकुर महा सामी के चरणों में प्रार्थना के साथ मेरा वाणी की विराम देता हूँ श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु